yā svāhā bhūtehi गणना के आपको कल सुनाया था मनुष्य लोक पितृलोक गंधर्व लोक कर्मदेवलोक आजानदेवलोक और प्रजापति लोक ब्रह्मलोक सब में आनंद है और भ बढ़ करके एक में सतगुणित सतगुणित आनंद है ये सुन एक सामान्य व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि उन आनंदों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को प्रेरणा दी जाती है कि वो परलोक में जाकर के सुख प्राप्त करे सामान्य व्यक्ति के मन में ये पढ़ के यही बात मालूम कर रही है परंतु यहाँ प्रसंग इस बात के सर्वथा विपरीत है प्रसंग ये है कि जैसे एक मनुष्य सर्वांग पूपूर्ण स्वस्थ प्रसन्न सर्वे प्रति समृद्ध अपने समान मनुष्यों का संचालक हो संपूर्ण भोगों से संपन्न हो युवा हो विद्वान हो सदाचारी हो तो उसके जितना आनंद मिलता है उस सौ गुना आनंद पितरों का और गिनते गिनते जब कई एक निश्च में तो दस बार सौ गुणित सौगुणित किया गया है मनुष्य का सौ गुना पितर और पितर का सौ गुना गंधर्व और गंधर्व का सौ गुना कर्म देवता ऐसा सौ गुना सौ गुना सौ ये गिनती के झट से पूरी हो जाती है पर जब इनकी संख्या देखोगे सौ गुना सौ करके तो बहुत बड़ी होगी शंकराचार्य ने लिखा कि यहाँ गणित में तात्पर्य नहीं है तात्पर्य इस बात में है कि जहाँ गणित की पराकाष्ठा हो जाती हो जहाँ गणित समाप्त हो जाता है उस आनंद का ये वर्णन है तो बोले कि फिर आओ उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम कुछ ऐसा करें कि मरने के बाद वहां पहुंचें। तो उपनिषक का कहना है कि नहीं नहीं वो आनंद तो तुमको हम नहीं मनुष्य जीवन में देने की बात बताते हैं उसको भी बड़ा आनंद लो इसी मनुष्य जीवन में तो इसके लिए कई उपनिषद में श्रोत अकामहत ये आया और ने उपनिषद में कहते हैं कि यश्च श्रोत्रियो अग्रेजिनो अकाम हता है तुम्हारी जानकारी ठीक ठीक हो नासमझी के अंधकार में न भटक रहे हो और आवृद्धि न पाप न हो अपने जीवन में और तो कोई कामना ना हो यदि ऐसी स्थिति में कोई मनुष्य हो जाता है ये तीन बातें उसके अंदर आ जाती हैं तो वही जो सतगुणित सतगुणित सतगुणित आनंद की पराकाष्ठा है वो मनुष्य को तो मिल जाता है तो देखो वो आनंदों की जो गणना है वो इसलिए नहीं है कि आप वहां जाकर प्राप्त करें आनंदों की गणना है कि आप उसको अपने इसी जीवन में प्राप्त करें श्रोत्रिय अब्रिजिन और अकामहत तो अब्रिजिन और श्रोत्रिय श्रोत्रिय और अवृजिन माने विद्वान और निष्पाप निष्पाप और विद्वान शंकराचार्य तो सुनते हैं ये दोनों तो एक ही है यदि कोई खूब विद्वान हो जाए संपूर्ण वेद शास्त्र पुराण का अध्ययन कर ले परंतु उसके अनुसार उसका आचरण नहीं है आचरण नहीं है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसकी विद्या या तो पोथियों में लिखी है या तो चीर पर रह रही है आचरण के जहां से प्रेरणा मिलती है अंतकरण के उस सूक्ष्मतम प्रदेश में विद्या की पहुंच नहीं है विद्या कागज का नाम नहीं है काली काली त्यागी का नाम नहीं है अक्षर राशि का नाम विद्या नहीं है वाक्य पद कदम्ब अथवा वाक्य समूह का नाम विद्या नहीं है विद्या तो अंतकरण में रहने वाली एक ज्ञानात्मक वृत्ति है और इस वृत्ति का अर्थ यह होता है कि आप क्यों ठीक ठीक समझते हैं उस ठीक समझने से आपको प्रवृत्ति के लिए प्रेरणा मिले तो शंकराचार्य भगवान ने कहा कि जो क्षेत्रिय है तो निष्पाप है जो निष्पाप है तो क्षेत्रिय है जो धर्म के जिसके जीवन में धर्म के उपादान की अभिव्यक्ति हो गई हम हम उसको बोलते हैं धर्म का उपादान उपादान माने मसाला जैसे घड़े में मिट्टी जत उपादाय कार्यम प्रवर्तक कार्यावस्थायामपि कार्यावस्थायाम अपी कार्यम न परित्य कार्यावस्था में भी जो कार्य का परित्याग नहीं करता उसको उपादान कहते हैं घड़ा बनने पर भी मिट्टी ने उसको छोड़ा नहीं जेवर बनने पर भी सोना ने उसको छोड़ा नहीं तो हमारे भीतर कोई धर्म का ऐसा उपादान है जिससे प्रगट होने में पहचानने में कुछ प्रतिबंध है और इन प्रतिबंधों को मिटाना पड़ता है धर्म के उपादान का अर्थ कर्तव्य नहीं होता धर्म के उपादान का अर्थ होता है हमारे भीतर रहने वाला वो मसाला जो हमारे जीवन में भरपूर होने पर भी पहचान में नहीं आ रहा है और इसी कारण वो क्रियान्वित नहीं हो रहा है अच्छा तो अभी कल की परसों सुनाया था हमारे जीवन का उपादान है सच सच मन है तो मत मारो मारोमत ये धर्म निकल आया जियो और चिलाओ ये धर्म निकल आया सच में से किसने से दो को मत बनाओ मत और जाने और जानने की सुविधा करो इसमें देखो सब है इसमें अन्न है वस्त्र है औषध है मकान है पाठशाला है सत्संग है सब है दुखी मत करो दुखी मत बनो सुखी रहो और सुख दो ये धर्म का उपादान है ये आनंद उपादान है अब देखो अग्रह है वेदांत की दो बात आप केवल ध्यान साथ में लें इसको सातवें आसमान से खींच के लाना नहीं है आपके जीवन में बिल्कुल प्रत्यक्ष है वेदांत कोई अनुभू वस्तु आपको तो नहीं देता केवल जो वस्तु है उसकी पहचान करा देता है मैंने उसके बारे में जो अज्ञान है वो मिटा देता है वेदांत कोई विज्ञानांतर अथवा आनंदांतर को उत्पन्न नहीं करता तुम्हारे सच्चे आत्मस्वरूप विज्ञान पर और आत्मस्वरूप आनंद पर जो पर्दा पड़ा हुआ है उस पर्दे को थाड़ देना बस वेदांत का इतने काम है ये न वैकुंठ में ले जाएगा और न समाधि में बल की बैकुंठ को ला करके धरती पर रख देगा ये समाधि को विक्षेप में डाल देगा और ये धर्म को आपके बोलने में चलने में कारखाने में दुकान पर सड़क पर धर्म को ला करके डाल देगा ये वेदांत का काम है जो धर्म को दुकान में ऑफिस में ले आवे अरे बाबा इससे कोई मंत्रालय सचिवालय से कोई डर नहीं है है ना? वेदांत तो वहाँ भी धर्म को ले जाता है तो ऐसा नहाँ के लोगों को भी धर्मात्मा बनाने के लिए धर्मात्मा बनाने के लिए माने जिससे वो दूसरों के बेवकूफ न बने खुद बेवकूफ न बने दूसरों को दुख न दे दुखी न हो मरे नहीं मारे नहीं बल्कि अनंत जीवन का अनंत ज्ञान का अनंत आनंद का सुख लें का ये बात वेदांत इसी जीवन में देता है क्योंकि वेदांत का जहाँ सच्चा ज्ञान है इसी उपनिषद में आगे आवेगा न तस् प्राणा उत्क्रामंती हईवत प्रबिलियंत वेदांत ये तो कहते ही नहीं कि मरने के बाद तुम कहीं जाओगे गमना गमन तुम्हारे साथ है वो तो कहता है कि जो ब्रह्मविद हो जाता है उसका सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर इस शरीर में से निकल करके कहीं जाता नहीं है अब देखो वो वेदांत जो शरीर में से आत्मा के निकल कर जाने आने का ही निषेध कर देता है माने जिस वेदांत के ज्ञान की प्राप्ति होने पर जाना आना ही लिख जाता है वो जाने के बाद या अगले जन्म में मिलने वाले सुख की आशा आपके जीवन में क्यों उत्पन्न करने लगा वो तो कहता है तो मुक्त हो आना है ना जाना है तो न तो अब इसके लिए अगले जन्म की बात हुई न प्रमोख की बात हुई अच्छा यदि ये बात बताता बेदान की भीतर कुछ और है और बाहर कुछ और है तो समाधि लगने करके तो तुमसे ब्रह्म मिलता और व्यवहार में नहीं मिलता लेकिन वेदांत का तो स्पष्ट उपदेश है यदि हास्ती कदम उत् यदमुत्र कदम वे है जो वहां है सो तो ही यहाँ है जो कारण में है सो कार्य में है और जो कार्य में है सो कारण में है अब ये कहे कि वेदांत कहे कि मंदिर ये धर्म जो है तो वो जब गंगा स्नान करेंगे तो सब धर्म रहेगा और जब ऑफिस में बैठेंगे जब सरकार का काम चलाएंगे, और जब दुकान का काम करेंगे जब कल कारखाना चलाएंगे, जब मजदूरों के साथ व्यवहार करेंगे तब धर्म नहीं रहेगा तो धर्म धर्म ऐसा है जो आपके जीवन का मसाला है उसको जाहिर कर देना जैसे सूरज में से रोशनी निकलती है जैसे जल में द्रवता होती है जैसे पृथ्वी में सुगंध होती है जैसे अग्नि में तेज होता है जैसे वायु में प्राणन है जैसे आकाश में आकाश में अवकाश है इसी प्रकार आपके जीवन का मूल तत्व मूल तत्व धर्म है आपके जीवन का मूल तत्व ज्ञान है आपके जीवन का मूल तत्व परमानंद है आपके जीवन का मूल तत्व एकता है यही तो वेदांत बताता है ना तो अभी ये प्रसंग आगे आने वाला उसका मैं सार आपको सुनाता हूँ क्योंकि तो श्लोक तो मंत्र तो बहुत लोग पढ़ते भी होंगे तब भी उनके ध्यान में बात आती नहीं होगी क्योंकि अपनी बुद्धि को तो उतनी ढूंढ पाती है जितना वो प्रत्यक्ष के द्वारा और अनुमान प्रत्यक्ष मूलक अनुमान के द्वारा जान सकते है आपको वेदांत की एक बात केवल एक बात पर आपका ध्यान खींचता हूँ आप इस जागृत अवस्था में स्वप्न और सुसुक्ति का समन्वय कर लीजिए जागृत अवस्था में स्वप्न और सुसुप्ति का समन्वय बोले क्या बोलते हो साधु बाबा ये तो समझ में नहीं आया इन्हा? है आ, ये बात मूल उपनिषद में है उपनिषद में है। तो ये स्वप्न और सुसुप्ति मतलब तुम्हारे जीवन की तीन अवस्था है जागृत स्वप्न सुसुप्ति कहीं कराये जीवन में से तो हम लाने की बात कहते नहीं आपको इसके लिए किसी बैंक से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा और किसी मिनिस्टर से सिफारिश नहीं करवानी पड़ेगी मिला कहलाना नहीं पड़ेगा कि ये काम इनका कर दो ये तो बिल्कुल साफ साफ है तो क्या क्या साफ है आप देखो स्वप्न में में भाव है कि नहीं आप ही विचार से देख लो स्वप्न में जो कुछ है वो आप ही हैं कि नहीं है उसको आप जागरूक में ला सकते हैं बस देखो तो आधा वेदांत पूरा हो गया इतने में इतने में आधा वेदांत पूरा हो गया अच्छा सुसुप्ति में क्या है कि सुसुप्ति में आप सारी विशेषताओं को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित होते हैं ये बात सुसुप्ति में है कि नहीं सुसुप्ति में माँ त्र माता अमाता पिता अपिता देवा अदेवा अवेदा तर भ्रूण अभ्रूण वहाँ ब्रह्म घाती ब्रह्मघाती घाती हो जाता है अनन्वागतम पापे न अनन्वागतम पूर्ण न सुषुप्ति दशा में न पाप तुम्हारे साथ रहता और न पूर्ण रहता संसार से बिल्कुल अलग हो जाते हो तो जो सुसुप्त कालीन अलगाव है उसको आप जागृत में ले आओ और जो स्वप्न कालीन सर्वात्म भाव है विचार की दृष्टि ये नहीं सपने में मत चले जाना देखने के लिए है नपना मत देखने लगना जागृत में देखो माने विचार दृष्टि से हो विचार दृष्टि से स्वप्न में जो कुछ है से सब तुम ही हो कि नहीं एक बात इस समय जागृत में विचार करो जागृत में विचार करो कि स्वप्न में जो कुछ है से सब तुम ही हो कि नहीं सपने में जाओगे तो सपना देखने लगोगे स्वप्न की स्मृति भी स्वप्न नहीं है ऐसा आ, हमारे वेदांत की कई प्रक्रिया है हम स्वप्न का स्मरण जब करते हैं तो हमारी वृत्ति स्वप्नाकार हो जाती है जब हम सुसुप्ति का स्मरण करते हैं तो हमारी वृत्ति सुसुप्त्या हो जाती है कहीं नहीं वो हम स्मरण की बात नहीं बोलते हैं सुसुप्ति का स्मरण करोगे तो समाधि लग जाएगी और स्वप्न का स्मरण करोगे तो स्वप्न देखने लगोगे जागृत में सुसुप्याकार वृत्ति का नाम समाधि है और जागृत में स्वप्नाकार वृत्ति का नाम वैकुंठ गो लोक है बोला तो जागृत अवस्था में इसी जागृत अवस्था में विचार की दृष्टि से सुश्रीवत तो आप असंग हैं और स्वप्नवत सर्वात्मभापन्न है और ये जो आपकी विचार दृष्टि है ये जागृत है विचार दृष्टि जागृत है माने जागो आप जाग जाओ उत्पिष्ट तो उठो उठो जागो प्राप्त बरान उत्पा तो जागृत प्राप्त बरान निबोधता बड़े बूढ़ो के पास जाओ और इस बात को समझो उत्तिष्ठ ध्वम जागृत ध्वन अग्निष्ठ ध्वम भारत भगवती कहते हैं जो प्रतिभाशाली पुरुषो भारता भारत माने प्रतिभाशाली भा माने प्रतिभा रस माने प्रेमी जो प्रतिभा के प्रेमी पुरुषो भारत उत्तिष्ठम या पड़े हो उठ के हो जाओ जागृत ध्व सावधान हो जाओ अग्निमिष्ठम अग्नि का आवाहन करो प्रकाश का आवाहन करो अज्ञानांधकार को भस्म कर दो पाप के ईंधन को भस्म कर दो पाप पुण्य के ईंधन को भस्म कर दो इसी जागृत अवस्था में इस जागृत अवस्था में विचार दृष्टि से सर्वात्म भाव सर्वात्म भाव का अर्थ है सब अपना आत्मा सबका सुख अपना सुख सबका ज्ञान अपना ज्ञान सबका जीवन अपना जीवन इसका नाम है सर्वात्म भाव सर्वात्मबोध सर्वात्म भाव साधन है और सर्वात्मानुभव जो है सर्वात्मबोध जो है तदेत ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अवाज्यम एक सर्वानुभूति इसकी अनुशासन श्री भगवती स्मृति भगवती स्वप्न के दृष्टांत से आत्मा की असंगता समझाती है कि यदि तुम्हारा कोई होता और तुम किसी के होते तो सुशुक्ति में उसको छोड़कर विश्राम नहीं करते और तो सारा का सारा स्वप्न सत्य मित्र आदि सहित है। तुम्हारे, मन तो तुम्हारे मन में ही नहीं दिखाई पड़ता कि तुम्हारे मन में ही सारे परस्पर विरोध सहित समग्र प्रपंच का दर्शन होता है और तुम सारे प्रपंच से असंग होकर प्रशिक्षण में विश्राम करते हो जो तुम स्वप्न में हो वही तुम शिक्षा में हो और जो तुम शिक्षु और स्वप्न में हो वही तुम जागृत में हो वहीं तुम तो जागृत में हो इसलिए तुम्हारे व्यवहार में सब पता आ गई कहाँ से आ गई स्वप्न दृष्टान्त से तो अहिंसा की प्रतिष्ठा हो गई और सुचित्ती दृष्टान्त से अनाशक्ति की प्रतिष्ठा हो गई और जागृत दृष्टि से विचार दृष्टि से ज्ञान की प्रतिष्ठा हो गई, ज्ञान की प्रतिष्ठा हो गई। मैंने तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन में तीन बातों को एक में मिला दो। क्या प्रसिद्ध असंग की असंगता स्वप्न अपनी सर्वात्मता और जाग्रत का ज्ञान विचार तुम्हारा ज्ञान कैसा है कब तुम्हारा ज्ञान असंग है तुम्हारा ज्ञान सर्वात्म स्वरूप है कोई ज्ञान स्वरूप है अब इसके बाद नारायण तो, कहाँ है राष्ट्र राष्ट्र का विरोध कहाँ है जाति जाति का विरोध कहाँ है संप्रदाय संप्रदाय का विरोध नारायण कहा है आचार्य आचार्य का विरोध कहाँ है ब्रह्मांड ब्रह्मांड का इस अपना स्वरूप अपना अखंड आत्मा ही सर्व रूप में सर्व रूप में भरपूर हो रहा है परिपूर्ण हो रहा है नारायण इसी से ये बात बताते हैं ये होंगे तो किम काम हम हा आत्म काम त्राणा उत्क्रमं ब्रह्म ये सां ब्रह्म ये ग्रहण है तो सौ का कबना है कि जहां तक रूपांतर है बदलना है वहाँ तक काम की गति है जहाँ तक जाना आना है लेकिन लेकिन वहाँ तक काम की गति है जहाँ तक बाहर भीतर है वहाँ तक काम की गति है परंतु और इतनी कामयान अथवा अकामय हम अकामय नाम का वर्णन करते हैं जो अकाम आप में काम नीत्य प्राण उत्क्राम की ब्रह्मी रसन ब्रह्मा की क्या कहना है उसमें शब्द तो का आज थोड़ा ध्यान थोड़ा ध्यान दो का अर्थ अका अर्थ के उल्टा न समझ ले इसके लिए श्रीसी ने उसके लिए तीन शब्द और प्रयुक्त किया हो निष्काम आप प्रका आत्मकाम का अकामकार, अका क्या होता है अकाम का अर्थ होता है कि व्यवहार में निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा उसके द्वारा होती रहे वैसे आपकी दुनिया में महाराज कोई किसी के दो दे ऐसा देता है तो मुझे कहता यह है कि अखबार में छपे और अखबार वाले क्या करते हैं तो उनसे तुम्हारा महाराज ऐसा किसी का कोई छीन ले तो अखबार में थानाओ पसंद करेंगे अखबार आई थी देखो किसी का कोई दो पैसा छीन ले तुरंत अखबार में है ये जंजीत चुन गई और वो कड़ा चुन गया और वो है न देखो पैसा किसी का ले तो अखबार का विषय हो गया लेकिन महाराज कोई किसी को दो पैसा दे तो वो अखबार का विषय नहीं होता है गति तो गति दिल से मिलती है रहे अच्छा यदि बेटा कभी माँ को एकाध कपथ लगा दे तो अखबार में तुरंत फट जाएगा लेकिन माँ रोज अपने बच्चे को दूध पिलावेगी तो कोई अखबार वाले खापेंगे अगर यहाँ पे हुए है तो वो हाथ उठा सकते हैं अगर उनकी हिम्मत है तो हाथ है फिर देखो माता रोज अपने बच्चे को गुप्त दिलाती है और हम ये समाचार प्रकाशित करेंगे तो नहीं। बच्चा अगर काट लेगा माता के दांत से तब प्रकाशित करेंगे उनको तो कोई न कहीं विपरीत कृत्य विपरीत क्रिया चाहिए जरूर गरीर उनकी का काम चाहिए तब उनके प्रकाशन का ये विषय होता है तो ये है विज्ञापन का युद्ध विज्ञापन का युग होने से जब लोग निष्काम निष्काम निष्काम सुनते हैं अकाम सुनते हैं तो समझते हैं कई निर्दयी अवस्था होगी तो ये निर्दय शीसी अवस्था नहीं है निस्वार्थ भाव से अपने अपनी बाणी से अपनी प्रयास से अपने भाव से सदभाव से, से सबकी सेवा करते जाना इसका नाम है निष्कामता बोलो अब एक बात है कि जो अधूरा हो वो निष्काम कैसे हो सकता है निष्काम का एक अव्यवहारिक वस्तु है जैसे मिट्टी का बना हमारा शरीर है तो अन्य आदमी के रूप में उसको खाने के लिए मिट्टी चाहिए पानी का बना हमारा शरीर है तो पीने के लिए पानी चाहिए गर्मी का बना शरीर है तो हमें उष्णता चाहिए तो व्यक्ति को समस्ती से तो कुछ न कुछ हमेशा चाहनी ही चाहिए है। तो का प्यार हुआ हमें आकाश का अवकाश चाहिए हमें गाय की सांस चाहिए हमें प्रकाश सूर्य का प्रकाश लिए, हालांकि मैंने कैसी ये सब चीज ले ली तो बिन भेजेगी आपके पास और ईश्वर भेटा है तो कहीं तो दिल नहीं भेजता है और आप इतने भले महुत नहीं हैं इसके बदले हैं ईश्वर के ईश्वर तो <laughs> की धरती पर रहे ईश्वर का दिया पानी पिए ईश्वर की रोशनी में आंक के देखें ईश्वर की हवा में सांस लें और ईश्वर के अवकाश में घूमें लेकिन ईश्वर को इतना भला से कि कभी आपके पास दिल न भेजे और आप कितने भले से इससे आपको कभी चाल रहे बेले की जो भलाई है बेले की जो भलाई है वो बड़ी दिलक्षण बड़ी दिलक्षण भलाई है आप ना देते दे भले दे दे हैं और, दे दे दे दा दा ना और ये ना लेते भला है हमारे और जब दर्शन के बाद में जगह ये प्रसंग आया की तो गिर का मजा क्या है जी का आनंद क्या है तो आनंद ये है की वे भेद करके खुश होता है और जी का आनंद क्या है ईश्वर तो का आनंद क्या है तो वे भेद लेके खुश होता है जो दूसरे से खिलाकर खुश होता है ईश्वर आप लोगों लोग ईश्वर बैठे होंगे हम जानते हैं जो दूसरे को खिला के खुश होता है वो ईश्वर और जो खुद खाकर खुश होता है वे जी बस झी और ईश्वर में इतने अंतर है तो ये ईश्वर क्या है ये हमारा महात्मा क्या है बोले स्वयं से अकाम है अकाम कैसे है वो बोले जो आपसे काम है आपके काम का अर्थ है कि इसके बेफिक चाहिए सब उससे मिला हुआ है ईश्वर ने इसे चलने के लिए धरती दी है और उसके पीने के लिए पानी दिया है उसको देखने के लिए रोशनी दी है उसको गर्म रहने के लिए गर्म रहने के लिए तेजस तत्व और उष्णता अग्नि दी है सांस लेने के लिए हवा दी आपके काम है उसका आपके काम का अर्थ क्या है अरे बेटे ये देखता है की दुनिया में यदि कहीं कोई खुश है तो मैं भी खुश हूँ आपके काम करते, संसार का सारे भोग सारे सुख सारा इंद्र के शरीर का जक्षम त्रीडन बनवा रहा तब ब्रह्मा के शरीर का कैंपीजो पहले यदि आपको सुनाया कि जो श्रेत्रिय है निष्पात है और निष्काम है उसके सब आनंद अपने आप में प्राप्त हैं। तो हिरण गर्भ के भोग को अपना भोग समझता है प्रजापति के भोग को अपना भोग समझता है इंद्र के भोग को अपना भोग समझता है ना। देखो आ, ये जब हम लोग पहले स्वराज्य आंदोलन में काम करते थे तो ना गांधी जी के आंदोलन में तब हम लोगों को तो इस बात पर शेर बड़ी खुशी होती थी कि हमारा राज्य होगा ऐसे तो बोलते कुछ नहीं बोलते थे हमारा राज्य होगा हमारा राज्य होगा अब हमारा राज्य का यदि हम उस समय भी सोचते कि यही सोचते कि हमारी जाति का हमारे राष्ट्र का है ना हमारे राष्ट्र का कोई प्रधानमंत्री रहेगा हमारे तो इसको बोलेंगे आप हमको तो सब प्राप्त है हमारा राज्य भी प्राप्त है हमारा प्रांत भी प्राप्त है है ना हमारी सारी सृष्टि हमको प्राप्त है तो इस दृष्टि से देखो कहीं बैर विरोध बिल्कुल है ही नहीं है तो अकाम होने का अर्थ है आप होना बोले आप के काम कैसे होंगे एक एक चेख मिले हमको बात दस पांच वर्ष पहले की है बड़े हैं, है इसी देश के हैं तो वो अपने को नारायण करोड़पति अरबपति पति तो, हम लोग तो करोड़ को ज्यादा समझते हैं ना तो और वे भी इस देश में रहते हैं ईश्वर कृपा से सब तो अपने को बहुत धनी समझते हैं और दूसरे लोगों को छोटा और जब अमेरिका में चले जाते हैं तब तो अपने को छोटा समझते हैं और है ना न एकदम कंगाल है ना हम कहते हैं कि भाई देखो है ना तुम्हारा ये देश है यहाँ तुम गरीबों में रहते हो तो अपने को बहुत बड़ा समझते हो वहाँ धनियों में जाते हो तो छोटे हो जाते हो और हम तो ईश्वर से एक हैं ईश्वर के देश में रहते हैं हमारे ईश्वर के देश में जितने बड़े हैं जितने बड़े हैं वो सब हमारे हैं उनके साथ हमारा उनके साथ हमारा तादाश में है उनका धन उनका बोध उनका दुख तो, उनकी सामग्री सब हमारे हैं तो सेठ ने हमसे ये कहा कि स्वामी जी हम लोगों ने रिसोर्स का काम बहुत चलता है ना घूस बहुत देते हैं आ, तो उसने कहा कि हम लोगों ने ये जो बड़े बड़े अफसर लोग हैं उनको भी अपनी मुट्ठी में कर रखा है तो मैंने कहा भला तुमको ये पता कैसे चलता है कि किसको कितना दें तो काम चलेगा है <laughs> तो बात दस बरस की है शायद अब पिछड़ गई हो है ना न हाँ। पिछड़ गई हो बात पिछड़ पिछड़ने का मतलब ये है कि उस समय उन्होंने बताया था कि किसी भी अफसर को जब उसके मासिक वेतन का हम उसके सामने रख लेते हैं उसका छोड़ने का मन नहीं होता है <laughs> ऐसा उन्होंने आपसे दस वर्ष पहले बताया था हम समझते हैं कि अब सिगुना नहीं होगा अब तिगुना नहीं होगा तो छह गुना होगा है न अब दस गुना होगा कुछ न कुछ होगा जरूर। तो देखो इसका अर्थ यह है कि कहीं न कहीं मनुष्य का जब व्यक्तिगत स्वार्थ होता है ना, तो वो अपने अपने सुख के सामने जाति का सुख संप्रदाय का सुख राष्ट्र का सुख विश्व का सुख मानवता का सुख कुछ कोटि जो ब्रह्मांड का सुख है उसकी उपेक्षा करके अपने सुख को भरपूर करने की इच्छा करता है तो हमको तो अपने लिए चाहिए अपने लिए चाहिए इन महात्माओं ने क्या किया बोले से देखो आत्म कामा तुम्हारा आत्मा है साक्षात ब्रह्म साक्षात परमेश्वर ये ठीक है की मनुष्य अपने सुख को छोड़ नहीं सकता इस सिद्धांत को तो हम मानते हैं कि मनुष्य ऊंची से ऊंची अवस्था में जाने पर भी अपने सुख स्वार्थ का पूर्णतः परित्याग नहीं कर सकता परंतु ये अपना आता जो है वो इसको इतना बढ़ाया जा सकता है इसको इतने बड़े रूप में जाना जा सकता है कि आप अपने को मारिए मत अपने को बेवकूफ मत बनाइए अपने को दुखी मत कीजिए अपने को इतना बड़ा कर दीजिए कि जो सबका सुख है जो सबका स्वार्थ है जो सबका ज्ञान है जो सबका आनंद है वही हमारा सुख वही हमारा स्वार्थ वही हमारा परमानंद ये आत्म का अर्थ कि जब आप अपने आत्मा को ब्रह्म रूप ऐसी जानेंगे तब आपको कोई कामना नहीं सतावेगी और आप निस्वार्थ भाव से समग्र व्यवहार कर सकेंगे सर्वथा वर्तमानों की सोगी तो मई बर्त है सर्वथा वर्तमानों की नी जायते न सक प्राणाउत्क्राम थी ब्रह्म ब्रह्म पी थी उसको कहीं जाना नहीं पड़ता उसने तो सब कुछ इसी जीवन में प्राप्त कर लिया तो अगले जीवन की उसको जरूरत नहीं है और जरूरत नहीं है तो ईश्वर क्या जबरदस्ती उसको अगला जीवन देगा है ना न बोरे महाराज हम तो नहीं चाहते थे पर लोगों ने जबरदस्ती पकड़ के हमको मिनिस्टर बना दिया कहा ठीक है क्या उन्होंने कुर्सी पर बांध भी दिया होगा उन्होंने कुर्सी पर बांध भी दिया होगा है नहराज ये, ये मनोवृत्ति जैसे हमारे व्यापारी लोग हैं वो तो क्या कहते हैं वो कहते हैं हमारे पास लड़के आते हैं चालीस वर्ष ऐसी पैंतीस बरस से लड़के आते हैं और वो कहते हैं महाराज ये हमारा बुद्धा बाप है न जब छोड़ने का नाम नहीं लेता गद्दी छोड़ने का नाम नहीं लेता चाबी देता नहीं व्यापार की बात समझाता नहीं अब चालीस वर्ष का तो मैं हो गया और ये हुआ सात पैंसठ वर्ष का कहीं पंद्रह बीस वर्ष की और जिंदा रह गया तो मैं तो मर जाऊंगा तो, तो ये बुद्ध लोग क्या करते हैं महाराज ये व्यापारियों में भी यही बात है अरे बाबा होशवास ने अपने जवान बेटे को काम संभलाओ है न को चाहिए की जवानों को अपनी विद्या का जो रहस्य है तो वो बता दें ये विद्वानों को चाहिए है ना अधिकारियों को चाहिए कि जो जवान हैं उनको उस पद पर रहकर क्या क्या काम करना चाहिए क्या ये उनको सिखा दें दे ये बात होती है तो आत्म काम कार होता है नहीं तो महाराज पुराने लोग चाहते हैं कि हम बने रहे हमारी आयु चार सौ बरस की हो जाए ऐसा वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहा है हो रहा है हमारे दो सौ वर्ष का हो जाए चार सौ वर्ष हम मरने न पावे हम बने रहें तब बोले अगले का तो अगले वृत्ति आनी न पावे रोको उनको रोको उनको है ना है ना <laughs> रोको उनको तो उसमें कौन प्रतिभाशाली आएगा कौन मानवता का प्रेमी आएगा कौन संत आएगा एक कोई मतलब नहीं हमारी उम्र चार सौ बरस का हो जाए और नया बच्चा धरती पर पावना रखने पावे है ना तो ये मनोवृत्ति है, मनो है ये जो मनोवृत्ति है ये कहाँ से आती है कि ये व्यक्तिगत ये व्यक्तिगत जो अहम भाव है देह में इसके कारण आते हैं तो ये जो नारायण अपने में जो ब्रह्म भाव का उदय है ब्रह्म वस्तु का साक्षात्कार है अपने ईश्वरत्व का जो ज्ञान है उसको प्राण कौन सा कर्म करने के लिए कहाँ जाना है कौन सा धन पाने के लिए कहाँ जाना है कौन सा भोग पाने के लिए कहाँ जाना है क्या अनुभव करने के लिए कहाँ जाना है बोले जो सर्व वस्तु है स्वप्न के द्वारा हमने देखा की जागृत में हमारा ही सब आत्मा है स्वप्न के दृष्टान्त से और सुसुक्ति के दृष्टांत से देखा कि हम सबसे असंग रहे हैं और विचार दृष्टि से देखा कि बिना विचार के हम जागृत में जो दुखी हो रहे हैं इस दुख को दूर नहीं कर सकते इस दुख को दूर नहीं करते तो सर्व सत्ता से एक सत्ता होने के लिए स्वप्न का दृष्टांत सबसे असंग ज्ञान स्वरूप होने के लिए सुसुक्ति का दृष्ट और विचार विचार दृष्टि से दुख को मिटाना तो सदभाव स्वप्न के द्वारा और असंग सिद्ध भाव सुसुप्ति के द्वारा और जागृत में जागृत में विचार विचार के द्वारा दुख की आतंकित निवृत्ति करके हम जीवन ज्ञान और आनंद ज स्वभाव से ही अपने जीवन से बिखेरने लग जाते हैं ओम शांति शांति शांति दो